भाष्य अध्याय श्रीमद्भगवद्दीता शंकरभाष्यध्यायेरा पुनरपी तदव सम्य दर्शन फिर भी उसी यथार्थ ज्ञान की दूसरे शब्दों से व्याख्या करते हैं यदा भूतपृथग्भाकस्थम अन्पश्यते ततएव विस्तार ब्रह्म तदा यदा यस्मिन काले भूतपृथ् भाव भूता पृथग भाव पृथकस्थम एक आत्मे स्थित एकस्थम अन्पश्य शास्त्राचार्योपदेश मात्र आत्मत्यक्ष पश्य आत्म इति। जिस समय यह भूतों के अलग अलग भावों को भूतों की पृथक्ता को एक आत्मा में ही स्थित देखता है अर्थात शास्त्र और आचार्य के उपदेश से मनन करके आत्मा को इस प्रकार प्रत्यक्ष भाव से देखता है कि यह सब कुछ आत्मा ही है तथ एव च तस्माद एवच विस्तारम उत्पत्तिम विकासम आत्मतः प्राण आत्मतः आसात्मत स्मर आत्मत आकाश आत्मत आत्म तेज आत्मत आप आत्मत रो इति एव आदि प्रकार विस्तार यदा पश्य ब्रह्म संपद्य ब्रह्म एव तदा तस्मिन् काले तस्थ तथा उस आत्मा से ही सारा विस्तार सबके उत्पत्ति विकास देखता है अर्थात जिस समय आत्मा से ही प्राण आत्मा से ही आशा आत्मा से ही संकल्प आत्मा से ही आकाश आत्मा से ही तेज आत्मा से ही जल आत्मा से ही अन्न आत्मा से ही सब का प्रकट और लीन होना इत्यादि प्रकार से सारा विस्तार आत्मा से ही हुआ देखने लगता है उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है ब्रह्म रूप ही हो जाता है एक से आत्मनः सर्वदेहात्मत्वे तदोष संबंधे प्राप्ते इदम् उच्यते एक ही आत्मा सब शरीरों का आत्मा माना जाने से उसका उन सब के दोषों से संबंध होगा ऐसी शंका होने पर यह कहा जाता है अनादिव निर्गुण परमात्मा यीरस्थो कौंतेय न करोति न लिप्यते अनादिवाद अनादे भाव अनादिव आदि कारण तद यना यमत तस्वेन आत्मना व्येति अयम् तु इति कृत्वा न व्येति। तथा सगुणो हि व्येति अयम् तु गुणव्ये न व्येति इति परमात्मा अयम अव्ययो न अच्छे अव्ययो विद्यते अव्यय आदि कारण को कहते हैं जिसका कोई कारण न हो उसका नाम अनादि है और अनादि के भाव का नाम अनादित्व है यह परमात्मा अनादि होने के कारण अव्यय है क्योंकि जो वस्तु आदिमान होती है वही अपने स्वरूप से छीण होती है किंतु यह परमात्मा अनादि है इसलिए अव्यय रहित है अतः इसका छह नहीं होता तथा निर्गुण होने के कारण भी यह अव्यय है क्योंकि जो वस्तु गुणयुक्त होती है उसका गुणों के छह से छह होता है परंतु यह आत्मा गुण रहित है अतः इसका छह नहीं होता सूत्रांग यह परमात्मा अव्यय है अर्थात इसका व्यय नहीं होता यत एवं अतः शरीरस्थ अभी शरीरेशु आत्मन इति शरीरस्थ उच्य तथा न करोती तद करनाव तत्फल न लिप्यते ऐसा होने के कारण यह आत्मा शरीर में स्थित हुआ भी शरीर में रहता हुआ भी कुछ नहीं करता है तथा कुछ न करने के कारण ही उसके फल से भी लिप्त नहीं होता है आत्मा की शरीर में प्रतीति होती है इसलिए शरीर में स्थित कहा जाता है यो ही कर्ता कर्म फलेन लिप्यते अयम तो अकर्ता अतो न फलेन लिप्यते फलन लिप्यतेथ क्योंकि जो कर्ता होता है वही कर्मों के फल से लिप्त होता है परंतु यह अकर्ता है इसलिए फल से लिप्त नहीं होता यह अभिप्राय है क पुनः देहेशु करोति लिप्यते चलि तबद अन् परमात्मनो देही करोति लिप्यते च चतईद अनुपन्नम उत्तम क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र ज्ञरक क्षेत्रज्ञ चापि मिद्धि इत्यादि पूर्वपक्ष तो फिर शरीरों में ऐसा कौन है जो कर्म करता है और उसके फल से लिप्त होता है यदि यह मान लिया जाए कि परमात्मा से भिन्न कोई शरीरिक कर्म करता है और उसके फल से लिप्त होता है तब तो क्षेत्रज्ञ भी तू मुझे ही जान इस प्रकार जो क्षेत्रज्ञ और ईश्वर की एकता कही है वह अयुक्त ठहरेगी अथ न अस् स्वराध अन्यो दे कह करोती लिप्यते इति वाच्यम परो वा नास्ति यदि यह माना जाए कि ईश्वर से पृथक अन्य कोई शरीरी नहीं है तो यह बतलाना चाहिए फिर कौन करता है लिप्त होता है अथवा यह कह देना चाहिए कि इन सब से पर कोई ईश्वर ही नहीं है सर्वथा दुर्विज्ञे दुर्वाच्यम चगवत्ोक्तम औपनिषद दर्शनम परित्यक्तम वैशेषिकै बात तो यह है कि भगवान द्वारा कहा हुआ यह उपनिषद रूप दर्शन सर्वथा दुर्विज्ञेय और दुर्वाच्य है इसलिए वैशेषिक सांख्यजैन और बौद्ध मतावलबियों द्वारा यह छोड़ दिया गया है तत्र तरह भगवता स्वन एव उत्ता स्वभावस्तु इति। अविद्या मात्र स्वभावो करोति लिप्यते इति व्यवहारो भवति न तो परमात एक परमात्में तद अस्त उत्तरपक्ष इसका उत्तर स्वभाव ही वर्तता है ऐसा कहकर भगवान ने स्वयं ही दे दिया है क्योंकि अविद्या मात्र स्वभाव वाला ही करता है और लिप्त होता है इसी से यह व्यवहार चल रहा है वास्तव में अद्वितीय परमात्मा में वे कर्तापन और लिप्त होना आदि नहीं है अत एक परमार्थ सांख्य दर्शने स्थिता ज्ञान परमहंस परिव्राजका तिरस्कृता विद्याव्यवहाराणाम कर्माधिकारो न अस्ति इति तत्र तत्र दर्शित भगवता सूत्रांग इस वास्तविक ज्ञान दर्शन में स्थित हुए ज्ञाननिष्ठ परमहंस परिव्राजक सन्यासियों का जिन्होंने अविद्यात समस्त व्यवहार का तिरस्कार कर दिया है कर्मों में अधिकार नहीं है यह बात जगह जगह भगवान द्वारा दिखलाई गई है किम इव न करोती न लिप्यते अत्र दृष्टान्तम आह परमात्मा किसी की भांति न करता है और न लिप्त होता है इस पर यहाँ दृष्टांत कहते हैं यथा सर्वगतम सौक्ष आकाशम नोपलिप्यतेथि देहे तथा नो यथा सर्वगतम व्यापी अपि नोपलिप्यते यगतव्यापी अभी खम न उपलिप्यते अवस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त हुआ भी सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता संबंध युक्त नहीं होता वैसे ही आत्मा भी शरीर में सर्वत्र स्थित रहता हुआ भी उसके गुण दोषों से लिप्त नहीं होता किं तथा यथा प्रकाशयत्येक कृष्ण लोकमिम रवि क्षेत्रम क्षेत्रीय तथा कृष्ण प्रकाशयति भारत यथा एकः प्रकाशयतिभाषयती एकण लोकमं रवि सविता आदित्यः आदित्य महाभूतादी धृत्यंतम क्षेत्र एक प्रकाशय क क क्षेत्रीय परमात्मा इत्यर्थः जैसे एक ही सूर्य इस समस्त लोक को प्रकाशित करता है वैसे ही महाभूतों से लेकर धृति पर्यंत बतलाए हुए समस्त क्षेत्र को वह एक होते हुए भी प्रकाशित करता है कौन करता है क्षेत्रज्ञ परमात्मा रविदृष्टान्त अत्र आत्मन उभार्थ अभी रविवत सर्व क्षेत्रसु एक आत्मा अलेपक इति। यहाँ आत्मा में सूर्य का दृष्टांत दोनों प्रकार से ही घटता है आत्मा सूर्य की भांति समस्त शरीरों में एक है और अलिप्त भी है समस्ताध्या श्लोक श्लोकः। सारे अध्याय के अर्थ का उपसंहार करने के लिए यह श्लोक कहा जाता है क्षेत्र क्षेत्रोरव अंतर ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षा परम क्षेत्र क्षेत्रोंो व्याख्यातयोः एव यथा प्रदर्शित प्रकारेण अंतरम इतरेतर वैलक्षण्य विशेषम ज्ञान चक्षुषा शास्त्राचार्योपदेश जनितम आत्म ज्ञानम आत्मकक्षु तेन ज्ञान ज्ञानचुषा भूत प्रकृतिमोक्ष भूता प्रकृति अविद्यालक्षणा अव्यक्ताख्या तै भूत प्रकृते मोक्षण च ये विदुहु विजानती यानी गच्छन्ति ते परमार्थ परमातत्व ब्रह्म न पुनः आददते आददतेथ जो पुरुष शास्त्र और आचार्य के उपदेश से उत्पन्न आत्मसाक्षार रूप ज्ञान नेत्रों द्वारा पहले बतलाए हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को उनकी पारस्परिक विलक्षणता को इस पूर्वदर्शित प्रकार से जान लेते हैं और वैसे ही अव्यक्त नामक अविद्या रूप भूतों की प्रकृति के मोक्ष को यानी उसका अभाव कर देने को भी जानते हैं वे परमार्थ स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं पुनर्जन्म नहीं पाते ये श्रीमद्भारती शास्त्रायाम संहितायाम वैयासिक्याम भीष्मवणी श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिष्सु ब्रह्म विद्याम योगशास्त्री योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवाद क्षेत्र थेत्र त्रयोदशो तयोदशोध्याय